ध्यान और आध्यात्मिक जीवन साधु संग दूसरों की निंदा न करो साधक सभी से बिना विचारे मिलजुल नहीं सकता लेकिन निंदावाद कभी भी नहीं होना चाहिए और पवित्र लोगों की निंदा कर अहम्यता के भाव को बढ़ाना नहीं चाहिए मैं तुमसे पवित्र हूँ यह भाव सचमुच बुरा है और हमें अति साहजी और लापरवाह बना देता है लेकिन आध्यात्मिक साधक को अपवित्र लोगों तथा संबंधों से अपनी रक्षा करने के लिए सतर्क रहना चाहिए जब तक हम काफ़ी प्रगति नहीं कर लेते तथा दूसरों को परिवर्तित करने की पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति अर्जित नहीं कर लेते तब तक बुरे लोगों से मिलना हमारे लिए बिल्कुल निरापद नहीं है निश्चय ही परमात्मा सभी प्रणियों में है लेकिन उनके कुछ रूप हमारी वर्तमान परिस्थिति में हमारे लिए निरापद नहीं हैं परमात्मा के उन रूपों को दूर से प्रणाम करना चाहिए अच्छा यदि कभी बुरे लोगों की संगत से बचा न जा सके तो क्या करना चाहिए उनके प्रति उपेक्षा या घृणा नहीं दिखानी चाहिए पूर्ण सजग रहो और अपने भीतर एक प्रबल मानसिक अवरोध पैदा करो आंतरिक ढाल से अपनी रक्षा करो प्रबल आत्मनिरीक्षण करो और अशुभ प्रभावों को अपने भीतर स्थायी डेरा लगाने न देने का प्रयत्न करो सच्चा आध्यात्मिक साधक सदा विवेक करता है यह उसकी आदत बन जाती है तुम्हें सदा परमात्मा की ओर दौड़ने की मना में रहना चाहिए कंगारू शिशु के दृष्टांत का अनुसरण करो भय की आशंका होते ही कंगारू शिशु माँ की थैली में कूद निश्चिंत हो जाता है इसी तरह हमें भी खतरे के समय परमात्मा की बाहों में पढ़ना सीख लेना चाहिए अहंकार की बाधा हम जितने ही लोगों को तथा उनकी नीचता लोलुपता कुटिलता और कामुकता को जानने लगते हैं उतना ही सभी की साधुता का हमारे छिछला आशावाद कम होता जाता है तब हमारे निराशावादी अथवा दोषान्वेषी होने का भय रहता है यह एक बड़ा खतरा है पर हमारा सौभाग्य है कि इस जगत में बहुत सज्जन साधु प्रवृत्ति और आध्यात्मिक लोग भी हैं हमें उनकी संगत करनी चाहिए आध्यात्मिक लोगों को एक दूसरे का संग करना चाहिए विशेषकर प्रारंभिक दिनों में आध्यात्मिक पथ में सहयात्रियों के साथ विचार विनिमय करना आवश्यक है यही नहीं हमें संतों द्वारा अपने को संशोधित भी करवाना चाहिए दूसरों द्वारा भूल सुधारना हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन हम स्वयं अपनी सभी कमजोरियाँ खोज नहीं सकते जब दूसरे लोग हमारी गलतियाँ बताएं तो हमें उन्हें सही दृष्टिकोण से स्वीकार करना चाहिए अहंकार आध्यात्मिक जीवन की एक महान बाधा है संतों के संग में रहने पर ही हमें अनुभव होगा कि हम कितने अहंकारी हैं साधु संग अहंकार की महान औषधि है इसीलिए भारत में संतों को महान आदर प्रदान किया गया है हिंदू पुराण साधु संग की प्रशंसा से पूर्ण है जिन्हें सिद्ध महात्मा की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे ही ऐसी सेवा का महत्व समझ सकते हैं कभी कभी अपने आध्यात्मिक प्रगति के दौरान हम में एक प्रकार की अहित कर अंतर्मुखता आ सकती है उसे साधु संघ के द्वारा दूर रखना चाहिए जब हमें निराशा आए जब परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करना कठिन प्रतीत हो तब आध्यात्मिक भावापन्न लोगों का संग और उनसे वार्तालाप बहुत सहायक होते हैं अस्वस्थ अंतर्मुखी लोग आध्यात्मिक लोगों से भी दूर रहना चाहते हैं अस्वस्थ बहिर्मुखी वृत्ति वाले लोग संतों का संग केवल गप लगाने और समय नष्ट करने के लिए करते हैं संतुलित स्वभाव वाले पवित्र आध्यात्मिक साधकों के संग में आनंद प्राप्त करते हैं उनसे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं और अपने विश्वास और आध्यात्मिक स्प्रिया की वृद्धि करते हैं श्री रामकृष्ण सदा अपने शिष्यों को एक दूसरे से मिलने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे संतों की संगत करते हुए भी हमें याद रखना चाहिए कि मानवीय संपर्क के पीछे एक दैवी संपर्क है दैवी संबंध है हमें जानना चाहिए कि सभी में परमात्मा निवास करते हैं जो हम सभी को जोड़ने वाली कड़ी है हमें सदा परमात्मा के माध्यम से दूसरों से संपर्क करना चाहिए श्री रामकृष्ण का अपने शिष्यों के प्रति अगाध प्रेम था लेकिन वह मानवता के परमात्मा में एकत्व पर आधारित था एक दिन उन्होंने अपने प्रिय शिष्य नरेंद्र से कहा था मैं तुझसे प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं तुझ में नारायण को देखता हूँ उनका शारीरिक आसक्ति से रहित दैवी संबंध था अपने गुरु के प्रति दृष्टिकोण किसी सिद्ध महापुरुष से मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले सचमुच भाग्यशाली हैं लेकिन गुरु के संपर्क में आना और उनसे कुछ निर्देश प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है उनके शिक्षा का खूब निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए लेकिन उनसे अत्यधिक भावनात्मक लगाव नहीं होना चाहिए और उनके बाहरी रूप में आसक्त नहीं होना चाहिए एक सच्चे आचार्य चाहते हैं कि उनके शिष्य परमात्मा को उनसे अधिक प्रेम करे और उनको केवल परमात्मा के यंत्र के रूप में देखें। सत्य का उद्घाटन करने वाले वास्तविक गुरु हमारे हृदय में हैं और वे स्वयं परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है उनका संदेश सामान्यतः किसी व्यक्ति के माध्यम से आता है और वह भी गुरु कहलाते हैं अतः परमात्मा को कभी कभी परम गुरु कहा जाता है हमें बाह्य गुरु से अधिक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए बल्कि आंतरिक गुरु अंतर्यामी परमात्मा हमारी आत्मा की आत्मा के साथ तादात्म स्थापित कर उनसे ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए तुम अपने इष्ट देवता को अर्थात परमात्मा को जो रूप तुम्हें सबसे अधिक रुचिकर हो सभी गुरुओं के परम गुरु के रूप में देख सकते हो गुरु और शिष्य दोनों को यथासंभव अवैक्तिक होने का प्रयत्न करना चाहिए यह तब संभव होता है जब गुरु शिष्य में परमात्मा को देखने और शिष्य गुरु में परमात्मा को अनुभव करने का प्रयत्न करता है दूसरे को व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि परमात्म सत्ता की एक अभिव्यक्ति के रूप में तथा स्वयं को भी उसी रूप में सोचने का प्रयत्न करना चाहिए यह व्यावहारिक वेदांत का प्रारंभ है और कालांतर में यह आदर्श सभी वस्तुओं तथा सभी प्राणियों को ग्रहण कर लेता है परमात्मा मेरे पास भक्तों के रूप में आते हैं और मुझे उनके व्यक्तित्व से अधिक परमात्मा को देखने का प्रयत्न करना चाहिए शिष्य को भी संदेश वाहक गुरु में तथा स्वयं में भी परमात्मा सत्ता को पहचानना चाहिए तभी आध्यात्मिक उपदेश फलप्रद होता है और सभी में परमात्मा की सत्ता का अनुभव संभव होता है भारत में गुरु परंपरा अनादि काल से भारत में तथा अन्यत्री आध्यात्मिक गुरु को सर्वोच्च आदर प्रदान किया जाता रहा है हिंदू शास्त्र तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यही नहीं परब्रह्म, परमेश्वर तक की संज्ञा प्रदान करते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव पर ब्रह्म तस्मे श्री गुरुवे नम स्कुराण गुरु गीता किंतु अधिकांश लोग यह भूल जाते हैं कि यह बात भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से कही गई है अधिकांश साधकों के साथ कठिनाई यह है कि वे अपने को देह तथा व्यक्तित्व पर्सनॉलिटी समझते हैं तथा किसी देवता अथवा देवी की उपासना में व्रत रहते हैं और उनकी प्रतिमा में अटक जाते हैं और यदि उनके कोई गुरु हों तो वे उनके रूप तथा व्यक्तित्व से आसक्त हो जाते हैं यह भौतिकवाद के अलावा और कुछ नहीं भले ही इसे आध्यात्मिक नाम क्यों न दिया गया हो शुरू शुरू में यह आध्यात्मिक भौतिकवाद भले ही कितना भी उपयोगी क्यों न हो इसका अतिक्रमण करना ही होगा इसके ऊपर उठना ही होगा किंतु प्रश्न यह है कि यह कैसे किया जाए आध्यात्मिक पद पर अग्रसर होने पर साधक को यह अनुभव करना होगा कि वह एक आत्मा है उसके आराध्य देवता स्वयं परमात्मा ही है वह स्वयं आत्मा मानव सर्वव्यापी परमात्मा का अंश है तथा गुरु भी अपने वास्तविक स्वरूप में परमात्मा की दिव्य अभिव्यक्ति ही है जिनके माध्यम से परमेश्वर की कृपा तथा ज्ञान प्रेम और आनंद प्रवाहित होते हैं भक्त गुरु तथा इष्ट तीनों वास्तव में एक ही अतिय परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं इस सत्य का साक्षात्कार करना ही हमारा प्रस्तुत कार्य है लक्ष्य है ध्यान करने से पूर्व यह सोचो कि देह एक मंदिर है अब हृदय रूपी द्वार से मानो इस मंदिर में प्रवेश करें तथा यह सोचें कि हृदय जीवात्मा की ज्योति और चैतन्य से परिपूर्ण है यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है जो अनंत ज्योति स्वरूप अनंत चैतन्य स्वरूप है हम अपने शरीर मन तथा संपूर्ण जगत को इस अनंत सत्ता में विलीन करने तथा यह कल्पना करें कि हम चैतन्य ज्योति के छोटे से वृत्त गोले के समान हैं जो अनंत चैतन्य ज्योति के द्वारा भीतर और बाहर सभी ओर से ओतप्रोत है इस प्रकार का ध्यान साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है अतः यह सोचें कि हमारी आत्मा एक शुद्ध सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर धारण करती है तथा परमात्मा एक और गुरु तथा दूसरी ओर इष्ट का रूप ग्रहण करते हैं गुरु को प्रणाम कर उनके रूप को इष्ट देवता में विलीन कर दे अब इष्ट मंत्र का जप करते हुए इष्ट देवता का ध्यान करें